ध्यान और आध्यात्मिक जीवन अध्याय दो अति चेतन अनुभूति का लक्ष्य आध्यात्मिक अनुभूति आवश्यक क्यों है जब हम अपने भीतर गहराई से अवलोकन करते हैं तो हमें यह जानकर आश्चर्य होता है कि हम अपने आप से हम जिसमें निवास कर रहे हैं उस जगत से तथा हमारे संपर्क में आने वाले लोगों से अत्यंत असंतुष्ट हैं यह असंतोष तनाव और द्वंद्व पैदा करता है जो आज के जगत में बढ़ता प्रतीत हो रहा है अस्वाभाविक तनाव और द्वंद्व देह और मन को रोगग्रस्त करते हैं अपने बाह्य जीवन की स्थिति से किसी भी कारण से उत्पन्न हुआ असंतोष अंतर अंतरद्वंद पैदा करता है और उसके फलस्वरूप देह और मन अस्वस्थ हो जाते हैं तब हमारा जीवन निरर्थक और लक्ष्यहीन प्रतीत होता है यही नहीं जब हम अपने से असंतुष्ट होते हैं तो हम दूसरों में शांति के बदले अशांति पैदा करते हैं शारीरिक रोग की तरह मानसिक रोग भी संक्रामक हो सकते हैं संभवतः हमें उचित कार्य प्राप्त हो लेकिन हमारा भाव उसके प्रति ठीक न हो ऐसी स्थिति में हमें अपने कर्म के प्रति नए दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए अथवा संभवतः हम ऐसा कार्य कर रहे हों जिसमें हमारी विशेष क्षमताओं का सदुपयोग नहीं हो रहा हो तब हम हताश हो जाते हैं और यह नैराश्य विचित्र और प्रायः हानिकारक आचरण को जन्म देता है शायद हम दूसरों पर बहुत आश्रित हैं या फिर हम अपने चारों ओर शत्रुओं की कल्पना करते हैं और उन काल्पनिक शत्रुओं से लड़ने के में अपनी शक्ति क्षय करते हैं स्वयं की एक आदर्श धारणा बना लेते हैं और कल्पना जगत में रहने लगते हैं मानसिक रोग का सबसे बुरा लक्षण है स्वयं से घृणा करना और जब यह दिखाई देता है तब जीवन अत्यंत दुखदायी हो जाता है इसका मतलब क्या है इन समस्त समस्याओं के बारे में क्या किया जाए सुधीर मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सुचारू जीवन यापन के लिए किसी लक्ष्य का निर्धारण करने के पूर्व हमें अपने स्वभाव के संबंध में गहरी समझ होनी चाहिए अपने प्रति मान्यता बदलने से हम अपने को भी परिवर्तित कर सकते हैं और यह नया दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से हमारी ऊर्जाओं को नई दिशा प्रदान करने से पूर्व ही हो सकता है अपने संबंध में दृष्टिकोण का परिवर्तन कैसे करें मनोवैज्ञानिक का कथन है कि यह मनोविश्लेषण द्वारा किया जा सकता है हमें मनोवैज्ञानिक द्वारा अपना परीक्षण करवाना चाहिए वह चतुराई पूर्ण प्रश्नों द्वारा हमारे व्यक्तित्व की गहराई को टटोलने का हमारी छिपी मनोग्रंथियों को प्रकट करने का प्रयत्न करता है तथा हमें हम गड़बड़ कहाँ है यह बताता है सिद्धांत तह पद्धति ठीक प्रतीत होती है और बहुत से लोगों को मनोविश्लेषण से सचमुच कुछ लाभ भी होता है लेकिन इसकी परिमितता इस बात में है कि मनोवैज्ञानिक का दूसरों के संबंध में ज्ञान उसकी अपने स्वयं के बारे में जानकारी पर निर्भर करता है जो प्रायः बहुत कम होती है अपने समस्त अनुसंधानों के बावजूद पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक मानव के स्वरूप की गहराइयों को समझने में असफल रहे हैं उन्होंने निसंदेह यह पता लगाया है कि मानव का चेतन मन एक अधिक विशाल अचेतन मन द्वारा नियंत्रित होता है और यह कि चेतन और अचेतन मन की गतिविधियाँ कई बार मेल नहीं खाती चेतन मन में उच्च प्रेरणाएँ हो लेकिन अचेतन मन निरम निम्नतर वासनाओं से पूर्ण हो सकता है अचेतन प्रेरणाएँ चेतन चिंतन और क्रियाओं की विरोधी हो सकती है लेकिन पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक चेतन और अचेतन मन के बीच समरसता स्थापित करने के उपायों को खोज निकालने में असफल रहे हैं अधिकांश मनोवैज्ञानिक अपने रोगियों को अचेतन मन की आवश्यकताओं को पूरा करने की सलाह देते हैं कुछ लोगों में इससे मानसिक तनाव दूर हो सकता है लेकिन यह स्थायी नहीं होता उल्टे अधिक हानिकारक भी हो सकता है यह हिंदू योग पद्धति की उपयोगिता है योग का प्रारंभ सर्वप्रथम अचेतन मन को शुद्ध करके उसे चेतन मन के समरस बनाने से होता है यह कोई कृत्रिम या बनावटी शुद्धिकरण नहीं है पवित्रता हमारा वास्तविक स्वरूप है यह मानव की आत्मा का सच्चा स्वरूप है हिंदू धर्म ने बहुत काल पहले मानव के व्यक्तित्व के उच्चतर आयाम अर्थात अतिचेतन अवस्था का पता लगाया था अतिचेतना अवस्था हमें अपनी वास्तविक महान आत्मा का ज्ञान प्रदान करती है वह परमात्मा के प्रकाश को प्रतिबिंबित करती है उस प्रकाश द्वारा हमारे अचेतन मन के अंधकार में कक्षों को प्रकाशित करना चाहिए तब अचेतन मन शुद्ध होता है तब वह चेतन मन और उसकी आकांक्षाओं के साथ सहयोग करता है तब अंतरद्वंद संघर्ष और मानसिक तनाव दूर हो जाते हैं इसीलिए अति चेतन की खोज आंतरिक शांति और सामंजस्य प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अति चेतनावस्था की खोज प्रथम आध्यात्मिक अनुभूति है वही चेतन और अचेतन के बीच समरसता पैदा करती है हमें पूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण स्वरूप की पुनः उपलब्धि होती है आध्यात्मिक अनुभूति हमें अति चेतनावस्था का ज्ञान ही प्रदान नहीं करती बल्कि हमारे अवचेतन मन की समस्याओं को भी सुलझाती है हमारी कुछ समस्याएँ अचेतन मन में छुपी ग्रंथियों के कारण होती है कई लोगों में विशेषकर उनके यौवन के प्रारंभ में काम द्वंद्वों का कारण हो सकता है लेकिन मानव के जीवन में उसकी भूमिका को बहुत अधिक महत्व देना निश्चित रूप से गलत है जैसा कि फ्रायड ने किया था दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित करने की मानव की प्रबल प्रकृति कुछ लोगों में द्वंद्व का कारण हो सकती है लेकिन उसकी भूमिका को अत्यधिक महत्व देकर उस मानव की सभी समस्याओं के लिए दोषी ठहराना जैसा डॉक्टर एडलर ने अपने मनोविज्ञान दर्शन में किया है अवश्य गलत है तथा कथित भौतिकवादी पाश्चात्य देशों में अपने दीर्घ निवास के समय मेरी ऐसे अनेक लोगों से मुलाकात हुई जो आध्यात्मिक दृष्टि से भूखे थे उनकी समस्याएं अधिकांशतः आध्यात्मिक थीं उनमें से अनेक सामान्य जीवन के सुखों और संघबद्ध धर्म की रूढ़िवादी बातों से असंतुष्ट थे वे उच्चतर अनुभूति उच्चतर जीवन पद्धति को खोज रहे थे मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कार्ल युंग मानव की आध्यात्मिक आवश्यकताओं को समझाने वाले सबसे पहले व्यक्तियों में से एक थे उन्होंने बताया है कि आधुनिक मानव अपनी आत्मा की खोज में लगा हुआ है लेकिन उनकी रचनाओं से स्पष्ट पता चलता है कि स्वयं डॉक्टर युंग ने अपनी आत्मा को नहीं पाया था मैं उनसे स्विट्जरलैंड में मिला और मैंने अपनी एक कुछ पुस्तकें उन्हें भेंट की उन्होंने मुझसे अचेतन मन के बारे में बात की उन्होंने कहा कि हिंदू जिसे अति चेतना चेतनावस्था कहते हैं वह अचेतन के अंतर्गत है यह एक अजीब सिद्धांत है वस्तुता बात बिल्कुल विपरीत है सामान्यतः हम यह सोचते हैं कि देह सबसे बाहरी है मन उसके भीतर है और आत्मा अंतरतम है हमें इस क्रम को उलट देना चाहिए आत्मा अनंत सर्वव्यापी चैतन्य है मन उसके भीतर है इसके भी भीतर स्थूल देह है जो सीमित तथा सबसे कम व्यापक है अति चेतन अभी हमारे लिए अज्ञात है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वह मनोवैज्ञानिकों का अचेतन मन है साधना द्वारा उसकी उपलब्धि की जा सकती है वह परम शांति और आनंद का उत्साह है सबसे बड़ी बात यह है कि वह मानव को पूर्णता और परमोपलब्धि प्रदान करता है डॉक्टर युंग मानवों को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी इन में विभक्त करने के लिए विख्यात है अंतर्मुखी व्यक्ति आत्मनिंदा करता है और बैठे बैठे सोचा करता है और अधिकांशतः अपने मन के ही व्यक्तिगत जगत में जीता है बहिर्मुखी व्यक्ति बाह्य व्यवहारिक जगत में व्यस्त रहता है उसके लिए बाह्य जगत का कर्म क्षेत्र सत्य होता है ये दो प्रकार के एक दूसरे से नितांत भिन्न नहीं हैं। हम अपने भीतर इन दोनों को पा सकते हैं वेदांत में कर्मयोगी भक्त और ज्ञानी की बात कही गई है लेकिन ये विभाजन जल अभेद्य या पूर्ण नहीं है हम सभी में इन सभी के अंश विद्यमान हैं हमें अपनी विभिन्न प्रवृत्तियों में सामंजस्य बिठाने का प्रयत्न करना चाहिए प्रशिक्षण द्वारा हम अपने स्वभाव में विद्यमान इन विभिन्न प्रवृत्तियों का सम्मिश्रण और सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं और अंत में उन सब से परे जा सकते हैं इस तरह हम उत्साह के साथ कर्म कर सकते हैं उच्च आदर्शों के प्रति गहरी भक्ति रख सकते हैं तथा तो अपने चिंतन और कर्म में विचारशील और युक्तिपूर्ण हो सकते हैं लेकिन इसके लिए संयोजक शक्ति के रूप में तीव्र आध्यात्मिक पिपाशा होनी चाहिए मानसिक तनाव से छुटकारा रिलीज फ्रॉम नर्वस टेंशन नामक एक पुस्तक में उसके लेखक डॉक्टर फिंक तनाव दूर करने का एक सकारात्मक तरीका बताते हैं वे कहते हैं कि पहले सिर और गर्दन उसके बाद घुटने और पैर सीना बाहें नेत्र पलक इत्यादि शरीर के सारे अंगों को ढीला करते जाओ टुकड़ों में किए गए इस तनाव दूरीकरण का कुछ लाभ अवश्य होता है लेकिन हमारे आचार्य हमें बताते हैं कि आत्मविश्लेषण और ध्यान द्वारा हम अपने समग्र व्यक्तित्व पर नियंत्रण करना सीख सकते हैं अपने अंगों को एक एक करके ढीला करने की तुलना में तनाव दूर करने का यह कहीं अधिक प्रभावशाली और दीर्घ स्थायी उपाय है एक एक अंग से अपने को कष्टपूर्वक मुक्त करने की क्या आवश्यकता जब हम उचित प्रशिक्षण द्वारा मन को काबू में करके आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं जो हमें एक ही बार में मुक्त कर देगी मुझे एक कंजूस की कहानी याद आ गई वह मृत्युशैया पर था और एक धर्म पुरोहित अर्थात पादरी उसका त्राण करने के लिए आया लोभी होने के कारण पादरी ने निश्चय किया कि वह एक, एक एक अंग का त्राण करेगा और प्रत्येक रक्षित अंग के लिए शुल्क वसूल कर लेगा अंत में जब वह दाहिने पैर तक पहुंचा, तो पादरी ने सोचा अब मैं इससे एक बड़ी रकम वसूल करूंगा, क्योंकि इसके बाद तो यह हमारे हाथों से छूट जाएगा अतः उसने कंजूस से ऊंची आवाज में कहा अब मैं तुम्हारे दाहिने पैर के लिए एक बड़ी रकम मांगने वाला हूँ हिसाबी बुद्धि वाले मरणासन व्यक्ति ने अपनी सारी शक्ति जुटाकर कहा लेकिन पुरोहित जी वह तो लकड़ी का पैर है धर्माचार्यगण मानव के एक एक अंग की रक्षा के बारे में कुछ भी क्यों न कहे सच्चे आध्यात्मिक आचार्यों के पास मुक्ति का एक अधिक प्रभावशाली उपाय है परमात्मा की अपरोक्षानुभूति कर आत्मा की मुक्ति का यह आदर्श ही वह उपाय है आध्यात्मिक अनुभूति समग्र व्यक्तित्व का रूपांतरण कर देती है गहरी शांति और आनंद से आत्मा पूर्ण हो जाती है और इससे शरीर और मन पूरी तरह से तनाव रहित हो जाते हैं